श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भावमुखी अवस्था में भगवान श्री रामकृष्ण देव चतुर्थ दृष्टांत मणिमोहन की आत्मीय महिला की बात श्री राम कृष्ण देव के संबंध में दूसरों की स्थिति तथा मनोवृत्ति को समझने के विषय में इस तरह के कितने ही दृष्टांत दिए जा सकते हैं सिंदूरिया पट्टी के मलिक महोदय की बात पहले ही कही जा चुकी है उनकी एक भक्तिमती आत्मीय महिला श्री कृष्ण देव के समीप आती जाती थी एक दिन उन्होंने आकर अत्यंत कातर भाव से कहा कि भगवान के ध्यान करते समय सांसारिक चिंताएं, किसी की बातें किसी का चेहरा आदि मन में उदित होने के कारण चित्त अत्यंत विक्षिप्त होने लगता है यह सुनते ही श्री कृष्ण देव उस महिला के भाव को जान गए उन्हें यह विदित हो गया कि इस महिला का किसी के प्रति प्रेम है जिसके चेहरे एवं बातों का उसे स्मरण होता रहता है उन्होंने पूछा किसके चेहरे की याद आती है संसार में किसके प्रति तुम्हारा प्रेम है उसने उत्तर दिया एक छोटे भतीजे के प्रति जिसका वे पालन पोषण कर रही हैं श्री रामकृष्ण देव ने कहा ठीक है उसके लिए जो कुछ करती हो अर्थात उसको नहलाते भोजन कराते तथा उसके लिए और कुछ करते समय तुम उसे गोपाल समझ कर, उन कार्यों को किया करो नानो गोपाल रूपी भगवान उसके भीतर विराजमान है तुम उन्हें ही खिला पिला रही हो कपड़े पहना रही हो उन्हीं की सेवा कर रही हो इसी भाव से यह सब करो मनुष्य के लिए कर रही हो यह क्यों सोचती हो जैसा भाव वैसा लाभ ऐसा सुना सुना जाता है कि इस प्रकार करने के फल फलस्वरूप थोड़े ही दिनों के भीतर उस महिला की विशेष मानसिक उन्नति हुई थी यहाँ तक कि उसे भाव समाधि भी हुई थी श्री रामकृष्ण देव का पुरुष शरीर होने के कारण उनके लिए पुरुषों के भावों को समझना संभव था यह बात मानी जा सकती है। किंतु कोमलता, संतान वात्सल्य आदि मानसिक भावों के लिए भगवान ने जिसको पुरुषों की अपेक्षा एक अंग अधिक प्रदान किया है उस रमणी जाति के समस्त भावों को श्री रामकृष्ण देव किस तरह ठीक ठीक समझ जाते थे यह सोचकर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रह जाती श्री कृष्ण देव की महिला भक्त कहा करती थी हमें ठाकुर कृष्ण संगत तथा भक्त मंडली के बीच भगवान श्री कृष्ण देव का ठाकुर नाम से उल्लेख किया जाता है ठाकुर का अर्थ है देव या भगवान के बारे में बहुधा या धारणा नहीं होती थी कि वे पुरुष हैं ऐसा प्रतीत होता था कि वे मानो हम में से ही एक हैं इसलिए पुरुषों के सम्मुख हमें जिस प्रकार लज्जा संकोच का अनुभव होता है उनको देखकर हमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था यदि कदाचित कुछ संकोच होने भी लगता तो तत्काल ही मुझसे भूल जाती थी तथा पुनः निसंकोच होकर उनसे अपने हृदय की बातें कहने लगती थी अपने को भगवान की सखी या दासी के रूप में दीर्घकाल तक चिंतन करने के कारण ही क्या श्री रामकृष्ण देव मैं पुरुष हूँ इस भाव को एकदम भूल गए थे पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है तुम्हारे चित्त से हिंसावृत्ति की एकदम निवृत्ति हो जाने पर मनुष्य का तो कहना ही क्या है जगत में कोई भी सर्प सिंह आदि भी कभी तुमसे हिंसा नहीं करेंगे तुम्हें देखकर उनके हृदय में कभी हिंसा वृत्ति का उदय नहीं होगा हिंसा की तरह काम क्रोधादि के संबंध में भी ऐसा ही समझना चाहिए पुराणों में इस विषय के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं यहाँ पर एक का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा माया रहित निस्कलंक युवक सुखदेव जी भगवत भाव में निमग्न हो संसार को त्याग कर चले जा रहे हैं और उनके वृद्ध पिता व्यासदेव जी पुत्र माया से अंध बनकर कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं मार्ग में सरोवर के तट पर वस्त्र त्याग कर अप्सराएँ स्नान कर रही थी श्री सुखदेव जी को देखकर उनके मन में किंचित मात्र भी संकोच या लज्जा उत्पन्न नहीं हुई ये जैसे स्नान कर रही थी वैसे ही स्नान करती रहीं किंतु वृद्ध व्यास देव के वहाँ उपस्थित होते ही सभी ने संकोचवश झट अपने शरीर को वस्त्र से ढक लिया व्यासदेव सोचने लगे बड़ी विचित्र बात है मेरा युवक पुत्र आगे गया उसे देख इन्हें कुछ भी संकोच नहीं हुआ और मैं वृद्ध हूँ मुझे देखते ही इन्हें इतनी लज्जा कारण पूछने पर रमणियों ने कहा सुखदेव जी इतने पवित्र हैं कि उनके अंदर सर्वदा मैं आत्मा हूँ यही भावना विद्यमान है उनका अपना शरीर रमणीय शरीर है या पुरुष शरीर इसका भी उन्हें ध्यान नहीं इसलिए उनको देख हमें संकोच नहीं हुआ परंतु आप वृद्ध हैं रमणियों के हाव भाव कटाक्षादि का आपको बहुत कुछ परिचय प्राप्त हुआ है तथा उनके रूप लावण्य का भी आपने बहुत कुछ वर्णन किया है सुखदेव जी की तरह स्त्री पुरुषों में आपकी आत्मदृष्टि नहीं है एवं होगी भी नहीं अतः आपको देखकर हमारे अंदर पुरुष बुद्धि का उदय होने के कारण तत्काल ही संकोच उत्पन्न हो गया श्री रामकृष्ण देव के संबंध में भी ठीक यही बात प्रचित होती है उनके प्रोज्ज्वल आत्मज्ञान तथा स्त्री पुरुष सभी के प्रति सर्वभूतों में आत्मदृष्टि के फलस्वरूप उनके समीप रहते समय सभी का मन इतनी उच्च भूमि में आरूढ़ रहता था कि मैं पुरुष हूँ वह रमणी है इस प्रकार का भाव मन में प्रायः उदित ही नहीं होता था इसलिए पुरुषों की तरह रमणियों का भी उनके समीप किसी प्रकार के संकोच आदि का न होना स्वाभाविक था इतना ही नहीं उनके संसर्ग से वह आत्मदृष्टि उन लोगों के भीतर उस समय इतनी सुदृढ़ हो जाती थी कि जिन कार्यों को महिलाएं साहस का असीम परिचायक मानती हैं तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिष्ट होकर किसी भी व्यक्ति द्वारा आदिष्ट होकर जिन्हें वे कभी कर नहीं पाती श्री रामकृष्ण देव के कथन मात्र से वे अनायास उन कार्यों को बिना किसी बाधा के संपन्न कर आती थी संभ्रांत घर की महिलाएं जो सवारी या पालकी के बिना कहीं भी आती जाती नहीं थी श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा से भी कभी कभी दिन में उनके साथ सदर रास्ते से गंगा तट तक अनायास पैदल चलकर नाव से दक्षिणेश्वर आ जाती थी इतना ही नहीं वहां जाकर श्री रामकृष्ण देव की आज्ञा आज्ञानुसार समीपवर्ती बाज़ार से कभी कभी सामान भी खरीद लाती थी तथा सायंकाल पुनः पैदल ही कलकत्ता में अपने घर वापस चली जाती थी इस संबंध में दो एक दृष्टांतों का उल्लेख करने से ही यह विषय स्पष्ट हो जाएगा